गीता, भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शांक्यध्याय हम न वर्ते जातक्यतंद्रितिता मं वर्तमानते पुनः अहम् न वर्ते अहम जाचि कर्मी अतंद्रिता अनर्स मम श्रेष्ठ से तो वर्तमार अनुवर्तनते मनुष्य हे पार्थ सर्वश सर्वप्रकार ही है यदि मैं कदाचित रहित सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो हे पार्थ ये मनुष्य सब प्रकार से मुझ श्रेष्ठ के मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं तथा चो इति आह ऐसा होने से क्या दोष हो जाएगा सो कहते हैं उष्देयरिमें लोह का न कुमचेद शंकर सैं उपनिया उसीयु विनश्येयु इमें सर्वे लोका लोकस्थित कर्मण अभा तेन कारणेन उपहन्याम शंकर कारण प्रजा प्रजाग्रहाय प्रवित्तः तद् उपहित उपहननम् कुयाम इत्यथ मम ईश्वर से अनुरूपम यदि मैं कर्म न करूं तो लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाने से यह सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण शंकर का कर्ता होऊंगा इसलिए इस प्रजा का नाश भी करूंगा अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने में लगा हुआ मैं इनका हनन करने वाला बनूंगा। यह सब मुझे ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा यदि पुनः अहम इव तव बुद्धि, आत्मविद अन्यो वा ती आत्मन कर्तव्या अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति। यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई बुद्धि, आत्मवेत्ता हो तो उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी केवल दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कव कुद्वांसा सक्त चलोकसंग्रह सह कर्मणि असर कर्मणः फलम् मम भविष्यति इति के अविद्वान्सो यथा कुर्वन्ति भारत विद्वान् आत्मविद् तथा अशक्त सन हे भारत इस कर्म का फल मुझे मिलेगा इस प्रकार कर्मों में आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्वान को भी आसक्ति रहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिए तद्वत्मर्थम करोति तत्सृणु चिकृषु कर्तुम इच्छु लोकसंग्रहम् आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है सो तो सुन वह लोक संग्रह करने की इच्छा वाला है इसलिए करता है एवं लोक संग्रहम न मम आत्मविद कर्तव्यम अस्त अन्या वा लोकसंग्रह मुक्त ततः तस्य आत्मविद इदम् उपदिश्य इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का या दूसरे आत्मज्ञानी का लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है अतः उस आत्मवेत्ता के लिए यह उपदेश किया जाता है न बुद्धिभेद जनिए अज्ञा कर्मसि जोषे सर्वकर्माणी विद्वान्ुक्त सामचर बुद्धे भेदो बुद्ध भेदो मया बुद्धिभेदो मैं च कर्तव्य कर्मणः फलम् इति निश्चित रूपाया बुद्धे भेदनम चालनम बुद्धिभेद तम न जनिएत न उत्पाद अज्ञा अविवेकि कर्मसंगीना कर्मणि आसक्ता आसंगवता बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्ध भेद है ज्ञानी को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले विवेकरहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें अर्थात मेरा यह कर्तव्य है इस कर्म का फल मुझे भोगना है इस प्रकार जो उनके निश्चित रूपा बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना बुद्धि भेद करना है सो ना करें किंतु जो कुरियात कार्येत सर्वकर्माणी विद्वान स्वयं तद एव अविधुषाम कर्मयुक्त अभियुक्त समाचरण तो फिर क्या करें समाहित चित्त विद्वान स्वयं अज्ञानियों के ही सदित उन कर्मों का शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे अविद्वान अविद्वान् कथम कर्मसु सज्जते इति आह मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार आसक्त होता है सो कहते हैं प्रकृते कृमा गुण कर्मा सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम मनते प्रकृते प्रकृति ही प्रधानम सत्वरजस्तमसा गुणा सामयावस्था तैह प्रकृते गुण विकारेर कार्यकरण क्रिय कर्मा लौकिका शास्त्री चर्वश्वर्व प्रकार अहंकार संघतात्म प्रत्ययः अहंकार तेन विविध नाध मूढ़ आत्मा अंतक ये सह अयम कार्यकरण धर्म कार्यकर्णाभिमानी अविद्या कर्माणी आत्मनि मन्यमान तत्त्कर्माण तत कर्ता इति मन्यते सत्वरजस और तमस इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है उस प्रकृति के गुणों से अर्थात कार्य और कारण रूप आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका नाम कार्य है बुद्धि अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा रचना नेत्र और खाण एवं वाक हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इनका नामकरण है समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय संपूर्ण कर्म सब प्रकार से किए जाते हैं परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है उस अहंकार से जिसका अंतकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है ऐसा देहेंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मानने वाला देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन उन कर्मों का मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है यह पुनः विद्वान परंतु जो ज्ञानी है तत्वी तो महाबाहो गुणकर्मो गुण गुणेशु वर्तंत मज्जते तत्व तो महाबा कस तुणकर्मगोर गुण विभाग से च से चवीद गुणा कमका गुणेशु विषयात्मक वर्तन्ते न आत्मा न सज्जते सकम न करोती हे महाबाहो वह तत्ववेदता किसका तत्ववेदता गुण कर्म विभाग का अर्थात गुण विभाग और कर्म विभाग के त्रिगुणात्मिका माया के कार्य रूप पाँच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेंद्रियाँ और शब्दादि पांच विषय इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है तत्व को जानने वाला ज्ञानी इंद्रियादि रूप गुण ही विषय रूप गुणों में बरत रहे हैं आत्मा नहीं बरतता ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता उन कर्मों में प्रीत नहीं करता ये पुनः परंतु जो प्रकृतिर् गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान ता कृष्ण मंदन कृष्णभिन्न विचा प्रकृते गुण समूढ़ा सोहिता सज्जते गुणा कर्मसु गुणकर्मसु वैम कर्म कूम फलायक अकष्णविद कर्मफल आत्मर्शिनो मंद मंद्रज्ञा कृष्णविद आत्मवि स्वयं न विचालिएत प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए पुरुष हम अमुक फल के लिए यह कर्म करते हैं इस प्रकार गुणों के कर्मों में आसक्त होते हैं उन पूर्ण रूप से न समझने वाले कर्म फल मात्र को ही देखने वाले और कर्मों में आसक्त बुद्धि पुरुषों को अच्छे प्रकार समस्त तत्व को समझने वाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं चलायमान न करे बुद्धिभेद कर्णम एव चालनम तद न इत्यर्थः अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको चलायमान करना है सो न करे। कथम पुनः कर्मणि अधिकृत अज्ञेन मुमुक्षुना कर्म कर्तव्य में उच्यते तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु को किस प्रकार कर्म करना चाहिए सो कहते हैं मई सर्वाणी कर्माणी सन्याध्यात्मचेतसा निराचर्मो भूत्यगतर मयि वासुदेव परमेशरे सर्वे सर्वात्मे सर्वाण कर्मा सं निक्षिप्य आध्यात्मचे विवेकबुद्ध्या अहमकर्ता ईश्वराय भितृत्तिवत्कमी अनया बुद्धिया मुज सर्वात्मसमेश्वर वासुदेव मे से सब कर्म छोड़कर अर्थात मैं सब कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूँ इस बुद्धि से सबकर्म मुझ में अर्पण करके कि निराशि तकताशि निर्ममो मम भाव च निर्गत यस तव सर्मो भूत युद्धस्वतजरो विगतसन्तापो विगत, विगत शोक ह। तथा निराशी आशा रहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे निर्मम कहते हैं ऐसा होकर तू शोक रहित हुआ युद्ध कर अर्थात चिंता संताप से रहित हुआ युद्ध कर यद मतम कर्म कर्तव्यम कर्तव्य सप्रमाणम उक्तम तथा कर्म करने चाहिए ऐसा जो यहमत मत प्रमाण सहित कहा गया वह यथार्थ है ऐसा मन कर ये मे मत न्यम अति मानवांत तो नूयो तो, मुच्यंते ते, ते भी कर्म भी ये मे मतम मत अनुतिष्ठति अनुवर्तन्ते मानवा मनुष्या श्रद्धा श्रद्धा अनुसूयत असूया च मयि गुरो वासुदेवे अकुवंत मुचन्ते ते अपि एवं भूता कर्म भी धर्माधर्माख्यय है जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुस्वरूप मुझ वासुदेव में असूया न करते हुए मेरे गुणों में दोष न देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं वे ऐसे मनुष्य भी पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं